संवेद्नाओं संवेद्नाओं के, के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है वेद पाल सिंह की कविता किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा किसी की हार तो किसी की जीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा चाहत को तमन्ना का शब्दों को बातों का ख्वाबों को नींदों का सितारों को रातों का अमीर को तकदीर का गहरा गीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा भवरों की फूलों से ठंडी हवा की झूलों से शाखों की शूलों से और यादों की भूलों से निठल्लों की फिजूलों से बातचीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा मौजूद और धारों की बूंदों और बौछारों की मस्ती से बेकारों की घोड़ों और सवारों की गरीबी से लाचारों की पुरानी प्रीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा शैम्पू से नहाने की व बाजार का खाने की बनावटी शर्माने की तो सबको बहकाने की बाप को आंख दिखाने की नई रीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा झरनों में कलकल का व रातों में पैरों का सुबह में चिड़ियों का व समंदर में लहरों का हरदम बजता वो प्यारा सा संगीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा आज फिर किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा अभी आप सुन रहे थे वेदपाल सिंह की कविता किसी के लिए मैं गीत लिखूंगा वाचक स्वर भारती परिमल